भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ चतुर्थो चतुर्थोध्याय हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन नारद्वाच एवृत सतधृति हिण्यकशिपोरथ रातसा प्रीतो वरां तुदुर्लभा नारद जी कहते हैं युधिष्ठि जब हिरण्य ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए ब्रह्मवाचन ताते में दुर्लभा जान विष्णु से वरान मम तथापे वितराम व्यंग वरान जल ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वरदीय देता हूँ जगाम भगवान अमोघानुज प्रजेश नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं वरदान मिल जाने के बाद हिरण्य ने उनकी पूजा की तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्थिति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। एवं भगवत्या करो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का, का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट हो गया वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा सभी सर्वा लोकाश त्रृन्महा्रा गंधर्व करोरगा सिद्धचारण विद्याध्रा ऋषिन् पितृपति बनूं यक्षरक्षा प्रेतभूतपतिन थर्वसत्पति वसमीय विस्वी जहार सानाली साली सहतेजाम उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं तीनों लोकों तथा देवता असुर नरपति गंधर्व गरुण सर्प सिद्ध चारण विद्याधर ऋषि पितरों के अधिपति मनु यक्ष राक्षस पिशाचराज प्रेत भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया यहां तक कि उस विश्वविजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए देवोद्यान श्रेजुष्टम मध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम महेंद्र भवनम साक्षा निर्मित विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्म अब नंदनवन नंदन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था यत्र यद्रोहाना महामारकता भुव यफ्या वै दुर्यस्तंभ पंक्त यदमरागासना च मुक्तादाम उस महल में मुगे की सीढ़ियां, पन्ने की घच्चे स्फिक मणि की दीवारें वैदुर मणि के खम्भे और मणिक माणिक की कुर्सियाँ थीं, रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान सयाए जिन पर मोतियों की झाले लगी हुई थी स्वभावान तो हो रही थी इतस्ततः सुंदरम सर्वांग अपने पूजदों से रुंझुंझनी करती हुई रत्न में भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी तस्विन महेंद्र भवन ए महाबलो महाबला निर्जित लोक कराट रे में उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वनी महामनस्वी हिरण्य सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देवदानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे तमंगम तम मधुनो रुगंधि युधिष्ठिर वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती उस समय तपस्या योग शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था ब्रह्मा विष्णु और महादेव शिव शिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उनकी सेवा में लगे रहते जगुर महेंद्रासन मोज सादय गंधर्व सिद्धारो सुवन विद्याधरा अबसर सच पांडव जब वह अपने पुरसार से इंद्रासन पर बैठ गया तब युधिष्ठिर विश्वावसु तुम्बुरु तथा हम सभी लोग उनके सामने गान करते थे गंधर्व सिद्ध गण विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी सर्णाश्रम भी दक्षिण विर्भागान अग्रही स्वे नेजसा युदिठिर वह इतना तेजस्वी था कि आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़े-बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ करते उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता अकृष्टपच्त सप्तति पवती पद हम पृथ्वी के सातों दीपों में उसका अखंड राज्य था सभी जगह बिना ही ज्योते बोए धरती से अन्न पैदा होता था वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उस उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था रत्नाकराश्च छोद्रदधि मृतोद इसी प्रकार खारे पानी सुरा घृत इक्षुरस दधी दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्नाति आती पहुँचाया करते थे शैला द्रोहड़ी भिरा क्रीडम सर्वतुरुषुम गुणान भ्रुमाह धार ललोकपालाम एक एव पृथक गुणान पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते वह अकेला ही सब लोग के विभिन्न गुणों को धारण करता काम इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था एवं ऐश्वर्य मत दृप्तोन कालो महान् महान व्यतीताज व्यतीय ब्रह्म साप मुश युधिष्ठिन इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे संकादिकों ने श्राप दिया था वह ऐश्वर्य के मत से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया तस्ो ग्रदंडम विघ्ना सर्वे लोका सपालका अन्यलब्ध शरणा उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली तस् नभो सुखाष्टा यमा हरिश्वर यद्यवा निवर्तनते शांता सन्यासिनो मलाह उन्होंने मन ही मन कहा जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि निमास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं इतते संयतात्मान समात मलाह उपतस्थु ऋषि के संव निद्रावायु भोजना इस भाव से अपने इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की तेजा आविद्भूद्वाणी अरूपा मे गणेश सन्नादयंती ककुभ साधु नाम भयंकरी एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी उसके ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी जो थी माँ भयश श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रमस्तु मद दर्शनमि भूता नाम देवताओं डरो मत तुम सब लोगों का कल्याण हो मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है ज्ञातमेतस्य में तौरात्म जाप सदस्य शांति क्या कालम तब प्रतीक्षता इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है मैं इसको मिटा दूंगा अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो यदा देवे सुभे देशु गोशुभिप्रेशु सु सु साधुषु धर मेंयी च विदेश विनश्यती कोई भी प्राणी जब देवता भेद गाय ब्राह्मण साधु धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है निर्भिरा झ प्रशांता झुता प्रहलादे विरोजित जब यह अपने भैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद के द्रोह करेगा उसका अनुष्ठ करना चाहेगा तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा नार चा नारद जी कहते हैं सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्य मर गया तस्य उपास दैत्यराज हिरण्य के बड़े ही विलक्षण चार पुत्र थे उनमें प्रहलाद यू तो सबके सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे बड़े थे वे बड़े संत सेवी थे आत्म एक सोम्य सत्य संधोजित ब्राह्मण भक्त सौम्य स्वभाव सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेन्द्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे दास वनतावत्नित बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुक कर रहते थे गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरजनों में भगवत भाव रखते थे विद्याधन सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी तो सुगुणेश प्राण शरीर सदा प्रशांत कामो रहता रह। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते न थे लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें और असत्य समझते थे इसलिए उनके मन मन में में किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। इंद्रिय प्राण शरीर और मन उनके उनके वश थे। चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेस भी नहीं था जस्मिन महत्गुणाराजन गृहयंते यंते यथा भगवती जैसे भगवान के गुण अनंत हैं वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं तथा वे आज भी ज्यो की त्यों बने हुए हैं यम साधु था सदथी रिपोपिथुर प्रतिमान प्रकुरता देवता उनके शत्रु हैं परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रह्लाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे इसमें तो संदेह ही क्या है तस्य तस्य सुच्यते वासुदेवे उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए महात्म्य गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है नस्त क्रीडन को मनस्तया कृष्ण अग्रहित जगधी प्रहलाद बचपन में ही खेल को भगवान के ध्यान में में हो जाया जड़व त श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उसके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुदबूध ही न रहती आशीन पर्यटन न स्न सयान प्रवन प्रवन गोविंद परिरम्भितः उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं इसलिए उन्हें सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता क्वचित द्रोधति वैकुंठ चिंता सब चेतन क्वचित धतती तिंता क्वचेन कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए इस भाव में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंदोद्रेक से उठा कर हंसने लगते कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते नदते नदती क्वचित नृत्य ते क्वचे क्वचेन तदभावनायुक्त चकार वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में कर नाचने भी लगते थे कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तलीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, उन्हें का अनुकरण करने लगते क्वचित दुतपूलत दुष्णि आस्ते संस्पर्श निमृत अस्पंद प्रणय सलिला कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठे रहते उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भर रहते स उत्तम श्लोक निषेहया किंचन संघ लबया भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में भग्न रहते ही थे जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे महाभागवतो महाभागे महा भगवान के परम परम प्रेमी भक्त भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे हिरण्य कसपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट कहने की चेष्टा करने लगा युधिष्ठिर वाचन देवरस ए तो सुब्रत यदात्मझा शुद्धाया ने पूछा नारद जी आपका व्रत अखंड है तब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकू ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया पुत्रा भी प्रतिकूलान स्वान्न पितर उपालभंते शिक्षा पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं शत्रु की तरह वह विरोध तो नहीं करते किमता वसान साध धान गुरुदेवता तत्त कौतूहल ब्रह्मण्यस्माक प्रभो पिता पुत्रा येषो मरणा प्रयोजित फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है नारद जी आप सब कुछ जानते हैं हमें यह जा जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाह आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाम् सहिताजा सप्तम स्कंधे प्रहलाद चरित चतुध्याय